अप्रमाद की साधना के संदर्भ में कृपया समझाइए कि साक्षी सजगता और तथाता की साधना में क्या क्या समानताएं व भिन्नताएं हैं। साक्षी सजगता और तथाता इन तीनों शब्दों को अप्रमाद की साधना के लिए समझ लेना उपयोगी साक्षी पहला चरण है साक्षी का मतलब है कि जीवन में मैं एक गवाह की तरह गुजरूं। साक्षी का मतलब है मैं एक विटनेस की तरह एक देखने वाले दृष्टा की तरह जिंदगी में जीव अगर आप मुझे गाली दें तो मैं अपने को अनुभव ना करूं कि मुझे गाली दी गई मैं ऐसा जानूं कि मैंने जाना कि आपने इसको गाली दी आप पत्थर मारे तो मैं ऐसा न जानूं कि आपने मारा और मैं मारा गया वरुण ऐसा जानूं कि आपने मारा और ये मारा गया ऐसा मैंने जाना मैं निरंतर ट्रायंगल के तीसरे कोने पे खड़ा रहू मैं निरंतर दो के बीच में अपने को न बांटूं तीसरे पे के खड़ा हो जाऊं तीसरे पे छलांग लेता रहूं घर में आग लग जाए तो मैं ऐसा न जानू कि मेरा घर जल रहा है ऐसा जानू कि इसका घर जल रहा है और मैं देख रहा हूं जिंदगी को तीन हिस्सों में तोड़ना साक्षी की साधना का उपक्रम है हम जिंदगी को दो हिस्सों में तोड़ते हैं वहां मैं है और तू है आप हैं गाली देने वाले मैं हूं गाली लेने वाला बस दो ही है तीसरा वहां नहीं साक्षी में तीसरे को हम जोड़ते निरंतर हर स्थिति में मैं दूसरा न बनूं बल्कि मैं तीसरा रहूं और जैसे जैसे ये तीसरा कोना स्पष्ट होता चला जाता है वैसे वैसे दोनों ही हंसने योग मालूम होने लगते हैं वो जिसने गाली दी और वो जिसको गाली दी गई राम न्यूयॉर्क में थे कुछ लोगों ने उन्हें पत्थर मारे कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी लौट के उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि आज राम बड़ी मुश्किल में फंस गए लोग बड़ी गालियां देने लगे कुछ लोग पत्थर भी मारने लगे बड़ा मजा आया तो उन मित्रों ने कहा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं आप ही को गाली दी थी ना उन्होंने राम ने कहा मुझे कैसे गाली देंगे क्योंकि मेरा तो नाम मुझे भी पता नहीं उन्हें तो पता कैसे हो सकता राम को गाली दे रहे थे उन्होंने कहा क्या राम आप नहीं हैं तो राम ने कहा अगर मैं राम होता तो फिर मजा न ले पाता फिर बहुत कष्ट लेके लौटता मैं खड़ा देख रहा था कि कुछ लोग गाली दे रहे हैं और बेचारा राम गाली खा रहा है और मैं खड़ा देख रहा था और मैं कह रहा था कि राम अच्छी मुश्किल में फंसे ये जो तीसरा बिंदु है इसे उघाड़ा जा सकता है साधक के लिए पहला चरण साक्षी से ही शुरू होता है यह आसान है इन तीनों शब्दों में सबसे ज्यादा आसान साक्षी है इसे देखते रहे खाना खा रहे हैं तब देखते रहे खाना खाया जा रहा है जिसको आप अब तक समझते रहे हैं मैं वो खा रहा है और अब तीसरा पीछे खड़े होकर जरा देखें भी टेबल के किनारे आप देख भी रहे हैं कि खाना खाया जा रहा है खाना खा रहा है कोई और आप देख भी रहे हैं जैसे जैसे ये तीसरा बिंदु उभरेगा वैसे वैसे आपकी जिंदगी में दुख छीन होने लगेगा क्योंकि साक्षी को दुख नहीं दिया जा सकता साक्षी को दुख दिया ही नहीं जा सकता सिर्फ कर्ता को दुख दिया जा सकता है मैं खाना खा रहा हूं तब आपको दुख दिया जा सकता है जब आप कहते हैं मैं प्रेम कर रहा हूं तब आपको दुख दिया जा सकता है लेकिन जब आप कहते हैं कि एक प्रेम कर रहा है दो प्रेम झेल रहा है और आप तीसरे देखने वाले हैं तो आप को दुख नहीं दिया जा सकता आपको चिंतित नहीं किया जा सकता अगर आप दिन में दस पांच बार साक्षी का स्मरण कर लें, तो रात आपके सपने खत्म हो जाएंगे रात आपके सपने एकदम कम हो जाएंगे क्योंकि सपने उसको आते हैं जो दिन भर करता रहा रात भी करता रहता है क्योंकि दिन भर की करने की आदत रात में एकदम से कैसे छूट जाए दिन भर दुकान चलाता है तो रात भी चलाता रहता दिन भर झगड़ता है अदालत में तो रात भी अदालतों में खड़ा हो जाता है दिन में परीक्षा देता है यूनिवर्सिटी में तो रात भी परीक्षा देता रहता है वो जो दिन में करता है वो रात में भी करता बन जाता है जो दिन में साक्षी है वो रात में भी साक्षी बन जाता है अभी बड़े मजे की बात है दिन में आप साक्षी हो जाएंगे तो दुकान बंद नहीं हो जाएगी दुकान तो चलती रहेगी आपके भीतर दुकान चलनी बंद हो जाएगी दुकान बाहर चलती रहेगी लेकिन रात अगर सपने में आप साक्षी हो गए तो सपना भी बंद हो जाएगा क्योंकि सपने की दुकान कोई दुकान नहीं है सिर्फ ख्याल है आप साक्षी हुए कि वो विदा हुआ बाहर की दुकान तो चलती रहेगी सपने की दुकान एकदम खो जाएगी अगर साक्षी हो गए तो चिंता असंभव हो जाएगी इसलिए जिस मुल्क में जितना ही इस बात का ख्याल है कि मैं कर रहा हूं उस मुल्क में उतनी ही चिंता बढ़ जाती है आज अमरीका में सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि सबसे ज्यादा ख्याल है कि मैं करूंगा मैं कर रहा हूं जो भी है उसके पीछे मैं खड़ा हूं अतीत की दुनिया में चिंता बहुत कम थी इसका कारण यह न था कि चीजें कम थीं। अतीत की दुनिया में चिंता कम थी इसका यह कारण न था कि लोग बैलगाड़ियों में चल रहे थे और हवाई जहाजों में नहीं चल रहे थे अतीत में चिंता कम थी तो उसका हो जाता वो देखता था चीजें हो रही मैं नहीं कर रहा हूं वो उसको कई ढंग से कहता था कभी कहता था ईश्वर कर रहा है ये उसका एक ढंग था कहने का कि मैं करने वाला नहीं हूं कभी कहता था भाग्य कर रहा है ये भी उसका एक ढंग था कहने का कि मैं करने वाला नहीं हूं कभी कहता था जो लिखा है वो हो रहा है ये भी उसका एक ढंग था कहने का कि करने वाला मैं नहीं हूं लेकिन हम पागल लोग हैं हमने उसके कहने के ढंगों को इतने जोर से पकड़ा कि वो जिसलिए कह रहा था वो बात तो खो गई और जो कह रहा था वो जोर से पकड़ गई अब, अब अब भी हम कहते अब भी हम कहते कि जो भाग में हो रहा है वो हो रहा है लेकिन जोशी के पास पहुंच जाते हैं हाथ दिखाने की कोई उपाय हो तो मैं कुछ लेकिन सिर्फ कहते इसका हमारे प्राणों में कहीं कोई जगह नहीं कहीं कोई जगह नहीं शब्द रह जाते हैं हाथों में ये सारे के सारे शब्द सिर्फ कहने के ढंग थे इनके पीछे जो असली बात थी वो तीसरा कौन था साक्षी का कर्ता से अलग इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह पाते हैं कि तू लड़ तू ये फिक्री क्यों करता है कि तू लड़ रहा है लड़ाने वाला मैं रहा वो कृष्ण से कह सकते हैं तू मार तू फिक्री क्यों करता है कि तू मार रहा है क्योंकि जिनको तू सोच रहा है तू मार रहा है वो पहले ही मारे जा चुके वो कृष्ण की समझ में नहीं अर्जुन की समझ में नहीं आता क्योंकि वो अपने को कर्ता समझता वो कहता मैं कैसे अपने प्रिजनों को मार डालूं? ये मेरे हैं इनको मारकर नहीं नहीं इनको मैं कैसे मार सकता हूं उसकी चिंता कर्ता की चिंता है अगर गीता के राज को समझना हो तो गीता का राज दो शब्दों में है अर्जुन को कर्ता होने का भ्रम है और कृष्ण पूरे समय साक्षी होने के लिए समझा रहे हैं इससे ज्यादा गीता में कुछ भी नहीं है वो कृष्ण कह रहे हैं तू सिर्फ देखने वाला है दृष्टा है करने वाला नहीं है ये सब पहले ही हो चुका है ये सिर्फ कहने का ढंग है कि पहले ही हो चुका है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तू करने वाला है इतनी बात भर तू छोड़ दे इतनी बात भर तुझे भटका देगी और वंचना में डाल देती इतनी बात तुझे चिंता में डाल रही मोह में डाल रही साक्षी साधक के लिए पहला कदम सरलतम ऐसे सरल तो नहीं और जो आगे के कदम है उनकी दृष्टि से जो हम कर रहे हैं उस दृष्टि से तो वो भी बहुत कठिन है लेकिन थोड़ा प्रयोग करें तो कठिनाई नहीं है नदी में तैरते हुए कभी देखें जरा कि आप देख रहे हैं कि तैर रहे हैं रास्ते पे चलते वक्त देखें कि आप देख रहे हैं कि चल रहे कठिन नहीं है कभी कभी उसकी झलक आने लगेगी और जैसे ही तीसरे कौन की झलक आएगी आप अचानक पाएंगे पूरी दुनिया बदल गई सब कुछ बदल गया चीजें और रंग ले ली क्योंकि सारा जगत हमारी दृष्टि है दृष्टि बदली कि जगत बदला दूसरी साधना सजगता की है वो साक्षी से और गहरा कदम है। साक्षी में हम दो को मान के चलते हैं तू और मैं और इन दोनों को मान के इनके प्रति हम अलग खड़े हो जाते हैं कि मैं तीसरा साक्षी में हम तीन में तोड़ देते हैं जगत को ट्रायंगल बनाते हैं वो त्रैत है साक्षी त्रैत है सजगता में हम त्रैत नहीं बनाते हम यह नहीं कहते कि किस चीज के प्रति जाग रहे हैं हम कहते हैं हम सिर्फ जागे हुए जिएंगे हम ये नहीं कहते कि मैं देख रहा हूं कि मैं चल रहा हूं हम ये कहते हैं कि हम चलते हुए होश रखेंगे कि चलना हो रहा है इसका मुझे पता रहे ये बेहोसी में ना हो जाए ये ऐसा ना हो कि मुझे पता ही ना रहे कि मैं चल रहा हूं ऐसा रोज हो रहा है आप खाना खाते हैं आपको पता ही नहीं रहता कि आप खाना खा रहे हैं आप जब अपनी कार को अपने घर की तरफ मोड़ते हैं तब आपको पता नहीं रहता कि आप बाएं मोड़ रहे हैं ये सिर्फ मैकेनिकल हैबिट की तरह गाड़ी मोड़ जाती आप अपने घर पहुंच जाते हैं आप अपने बच्चे के सिर हाथ लगा देते हैं कहो बेटे ठीक हो और आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं या आपने कल भी कहा था परसों भी कहा था ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो गया पत्नी को देख के आप मुस्कुराते वो मुस्कुराहट आप नहीं मुस्कुरा रहे वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड वो मुस्कुराने का आपकी आदत बना रखी असल में वो डिफेंस मेजर है वो रक्षा का उपाय है कि पता नहीं पत्नी अब क्या करेगी तो आप मुस्कुराते पत्नी भी जो जवाब दे रही है वो जवाब जान के नहीं दे रही है वो सब बिल्कुल आदत के हिस्से हो गए इसलिए हम मिलते ही नहीं कभी क्योंकि सजग लोग ही मिल सकते हैं सोए हुए लोग सिर्फ मिलते हुए मालूम पड़ते हैं वे वही बातें कहे चले जाते हैं कहे चले जाते हैं मेरे एक प्रोफेसर थे मैं जब भी किसी किताब के बाबत उनसे कहता कि आपने वो पढ़ी वो कहते कि हाँ पढ़ी बहुत अच्छी किताब है ऐसे उनकी बातचीत से मुझे कभी नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ बहुत पढ़ा है एक दिन मैंने एक झूठी किताब का नाम उनसे जाके लिया ना तो वैसा कोई लेखक है न वैसी किताब कभी लिखी गई है मैंने उनसे पूछा आपने फल फला लेखक की किताब पढ़ी अरे उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया किताब बहुत ही अच्छी किताब जो वो सदा कहते थे उन्होंने कहा मैं उनकी आंखों की तरफ देखता रहा मैं थोड़ी देर चुप बैठा रहा उन्होंने कहा क्या मतलब वो थोड़े बेचैन हुए उनका चुप क्यों बैठे हो क्या मैंने गलत कहा किताब ठीक नहीं है हो सकता है अपनी अपनी पसंद है उन्होंने कहा आपको पसंद ना पड़ी हो मैं फिर भी चुप रहा और उनकी आंखों की तरफ देखता रहा तब उनकी घबड़ाहट और बढ़ गई उन्होंने कहा क्या मतलब है दोनों से एक ही तो बात हो सकती है। आपको पसंद ना पड़ी हो, हो सकता है लेकिन आप चुप क्यों कहा मैं इसलिए चुप नहीं हूं मैं इसलिए चुप हूं कि शायद आपको अभी भी याद आ जाए उन्होंने कहा क्या मतलब नहीं मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है लेकिन अब उन्हें याद आ गया है उनकी पूरा चेहरा बदल गया मैं फिर भी चुप रहा उन्होंने कहा माफ करना ये मुझे बड़ी गलत आदत पड़ गई है इसको मैं कह ही जाता हूं मैंने कई दफे तय किया कि ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए लेकिन पता नहीं जब तक मुझे पता चलता तब तक तो बात हो ही चुकी होती मैं कह ही चुका होता तो मालूम कैसी कमजोरी है कि मैं कभी यह कह नहीं कि किताब मैंने नहीं पढ़ी नहीं मैंने ये किताब नहीं पढ़ी देखी जरूर है लाइब्रेरी में उन्होंने कहा निकलते वक्त नजर पड़ गई होगी बाकी मैंने पढ़ी नहीं मैंने उनसे कहा वापिस लौट रहे क्योंकि ये किताब है ही नहीं है लाइब्रेरी में देखी भी नहीं जा सकती ऐसा आदमी का मन है मूर्छित वो क्या कह रहा है क्या कर रहा है कहा जा रहा है कुछ भी पता नहीं है सजगता का अर्थ है प्रत्येक कृत्य होश पूर्वक हो मैं क्या कर रहा हूं साक्षी में तीसरे बिंदु को उभारना है जो साक्षी बन गया उसके लिए सजगता आसान होगी जो साक्षी बन गया उसके लिए सजगता आसान होगी क्योंकि साक्षी में उसे साक्षी होने के लिए तो सजग होना पड़ता है लेकिन सजगता में प्रत्येक कृत्य को सजग रूप से करना है ऐसा नहीं देखना कि कोई और कर रहा है और मैं अलग हूं नहीं अलग कोई भी नहीं है जो हो रहा है उस होने के भीतर एक दिया जल रहा है होश का वो बिना होश के नहीं हो रहा है पैर भी उठा रहा हूं तो वो मैंने होश पूर्वक उठाया है एक शब्द भी बोला हूं तो वो मैं होश पूर्वक बोला हूं मैंने हां कही है तो मेरा मतलब हां है मैंने होश पूर्वक कही है और मैंने नहीं कही है तो मेरा मतलब नहीं है और मैंने होश पूर्वक कही है एक एक कृत्य होश से भर जाए तो जीवन में जो व्यर्थ है वो तत्काल बंद हो जाता है क्योंकि होश पूर्वक कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता और जीवन में जो अशुभ है वो तत्काल क्षीण होने लगता है क्योंकि होश पूर्वक कोई अशुभ नहीं कर सकता जीवन में बहुत सा जाल व्यर्थ का जाल जो हम मकड़ी की तरह गूंजते चले जाते हैं और अखीर में खुद ही उसमें फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते वो एकदम टूट जाता है हम सभी गुथ रहे हैं एक झूठ आप बोल देते हैं। फिर आप जिंदगी भर उस झूठ को संभालने के लिए झूठ बोले चले जाते हैं। फिर आपको पता ही नहीं रहता कि पहला झूठ आप कब बोले थे वो इतने पीछे दब जाता है कि आपको भी सच मालूम होने लगता है क्योंकि आप इतनी बार बोल चुके और इतनी बार सुन चुके अपने ही मुंह से कि दूसरे भला भरोसा ना करते हो आप तो भरोसा कर ही लेते हैं। फिर एक जाल फैलता चला जाता है जिसमें हम रोज ऐसे कदम उठाए चले जाते हैं जो हमने कभी उठाने न चाहे थे ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जिन पर हम जाना न चाहते थे ऐसे संबंध बना लेते हैं जो हम बनाना न चाहते थे ऐसे काम कर लेने कर लेते हैं जिनके लिए हमने कभी कामना न की थी और तब सारी जिंदगी एक विक्षिप्तता बन जाती सजगता का अर्थ है जो भी मैं कर रहा हूं करते समय पूरा होश अवेयरनेस इसका भी थोड़ा प्रयोग करें तो उससे अपूर्व शांति भीतर उतरनी शुरू हो जाती तीसरी बात तथाता और भी कठिन है सजगता को कोई तो ही तथाता को साध सकता है तथाता का मतलब है सचनेस चीजें ऐसी हैं तथाता का अर्थ है परम स्वीकृति तथाता का अर्थ है कोई शिकायत नहीं तथाता का अर्थ है जो भी है है और मैं राजी हूं साक्षी में हम दृष्टा हैं जो हो रहा है हो सकते हैं राजी ना हो सजगता में हम जाग गए हैं जो नहीं होना चाहिए वो धीरे धीरे गिर जाएगा जो होना चाहिए वही बचेगा तथाता में जो भी है हम उसके लिए राजी दृत्यु है मृत्यु है, है प्रिय का मिलन है है जो भी है उसके लिए हम पूरे के पूरे राजी हमारे प्राणों के किसी कोने में कोई शिकायत कोई इंकार कोई नो कोई नहीं नहीं है तथाता परम आस्तिकता है वह आदमी आस्तिक नहीं है जो कहता है कि मैं ईश्वर को मानता हूं वो आदमी आस्तिक नहीं है जो कहता है कि मैं भरोसा करता हूं विश्वास करता हूं आस्तिक वो आदमी है जो शिकायत नहीं करता है जो कहता है जो भी है ठीक है कहीं प्राणों के किसी कोने में मेरा कोई विरोध नहीं है मैं राजी हूं उसकी श्वास राजीपन की श्वास है टोटल एक्सी उस हृदय की धड़कन धड़कन है जो भी है ये जगत जैसा भी है आस्तिक भी ऐसा नहीं मान पाता वोलतेर ने कहीं लिखा है कि परमात्मा तुझे तो हम स्वीकार कर भी लें लेकिन तेरे जगत को स्वीकार नहीं कर पाते कोई है जो जगत को स्वीकार कर लेता है लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाता है सुख को तो हम सभी स्वीकार कर लेते हैं दुख को कौन स्वीकार कर पाता है और दुख तब तक रहेगा जब तक स्वीकृत ना हो जाए शायद इस जीवन के आध्यात्मिक विकास में दुख का यही मूल्य है कि जिस दिन दुख भी स्वीकृत होता है उस दिन जीवन में परम आनंद की वर्षा हो जाती फूल तो कोई भी स्वीकार कर लेता है सवाल तो कांटों के स्वीकार करने का है जीवन तो कोई भी स्वीकार कर लेता है आलिंगन कर लेता है सवाल तो मृत्यु को आलिंगन करने का है तथा का अर्थ है सब दोटल उसमें इंच भर भी कुछ हम निकाल देना नहीं चाहते सब पूरा का पूरा स्वीकार है ऐसी स्वीकृति पूरी सजगता में ही हो सकती है ऐसी स्वीकृति साक्षी के बाद ही हो सकती है ऐसी स्वीकृति जब किसी के प्राणों में बस जाती है तो उसके प्राण में आनंद आनंद का नृत्य शुरू हो जाता है उसके जीवन में बांसुरी बजने लगती है उस संगीत की उसके जीवन में वो वीणा बजने लगती जिस पर कोई तार नहीं है उसके जीवन में वो नृत्य आ जाता है जिसके लिए कोई ताल नहीं है उसके जीवन में ऐसी सुगंध फूटने लगती है जिसमें कोई फूल नहीं है पीछे लेकिन तथाता बहुत कठिन है तथाता का भाव ही बहुत कठिन है उससे बड़ी आडुअस उससे ज्यादा कठिन कोई और बात नहीं है उसका मतलब है जो भी आ जाए एक भिक्षु गुजर रहा है एक वृक्ष के नीचे से एक आदमी उसे लकड़ी मार गया है घबराहट में लकड़ी मारी हाथ से छूट गई लकड़ी उठाई वो आदमी तो घबराहट में भाग ही गया, मार के बास की दुकान पर जाकर उस भिक्षु ने कहा लकड़ी रख लेना शायद वो बेचारा वापस लौटकर लकड़ी खोजने आए उस दुकान के मालिक ने कहा आप आदमी कैसे है? उसने लकड़ी मारी है उस भिक्षु का एक बार में एक वृक्ष के नीचे से और गुजरता था तब वृक्ष से एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी जब मैंने वृक्ष को स्वीकार कर लिया तो यह आदमी वृक्ष से तो कम से कम अच्छा ही होगा ऐसा समझे आपकी नाव टकरा जाए आप कुछ भी ना कहेंगे कुछ भी ना कहेंगे आप स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे लेकिन भूल से अगर उस नाव में एक आदमी बैठा हो तब कलह हो जाएगी नाव को माफ कर सके आदमी को माफ ना कर सके नाव को इसलिए माफ कर सके कि स्वीकार कर सके कि अस्वीकार करने का उपाय ही नहीं आदमी को माफ ना कर सके क्योंकि स्वीकार करना मुश्किल पड़ा लेकिन तथाता का अर्थ है कि नाव खाली टकराए कि नाव में आदमी तथाता है अगर जरा सा भी फर्क पड़ जाए तो तथाता चुप गई एक आदमी आपके ऊपर फूल फेंक जाए और एक आदमी आपके ऊपर पत्थर डाल जाए और दोनों बातें एक सी स्वीकृत हो जाएं भेद ही ना हो तो तथाता है अगर जरा सा भी भेद हो जाए तो तथाता चूक गई तथाता का अर्थ है इस जगत में जो हो रहा है उसमें मेरे मन में उससे अन्यथा हो अदरवाइज हो ऐसी कोई आकांक्षा नहीं सागर में लहरें उठ रही हैं हवाओं में तूफान आ रहे हैं विराठ है ये सारा अंतिन विराट जैसा है ऐसा का ऐसा मैं राजी हूं तो तथाता है तथाता साधक की तीसरी बात है अप्रमाद की साधना में साक्षी से शुरू करें और तथा तरपूर्ण करें शुरू करें तीसरे कोण पर खड़े होने से फिर जागे सजग हो और फिर स्वीकार को उपलब्ध हो जाएं पहले कर्ता से तोड़ें अपने दृष्टा को फिर अपने कर्म से जोड़े अपने ज्ञान को और फिर समस्त से जोड़े अपनी स्वीकृति को इन तीन चरणों में का एक ख्याल और मुझे आया वो आपसे एक जैन फकीर ने एक छोटा सा गीत लिखा है उस गीत में लिखा है कि आकाश में हंस उड़ते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि नीचे की शांत झील में उनका प्रतिबिंब बने लेकिन प्रतिबिंब बन जाता है नीचे की नीली झील पर से ऊपर जब हंस उड़कर निकलते हैं झील की कोई इच्छा नहीं होती कि हंसों का प्रतिबिंब पकड़े लेकिन प्रतिबिंब पकड़ लिए जाते हैं फिर हंस उड़ जाते हैं और प्रतिबिंब भी उड़ जाते हैं न हंसों को पता चलता है कि झील में पकड़े गए थे न झील को पता चलता है कि हंसों के प्रतिबिंब सबके लिए राजी है कुछ करना भी नहीं चाहता कोई शिकायत भी नहीं है इसलिए बुद्ध का एक नाम तथागत है। बुद्ध का एक नाम तथागत है बुद्ध को बहुत प्रेम था उस नाम से खुद भी वो कहते थे तो वो कहते थे तथागत एक गांव से गुजरे तथागत का मतलब है तथाता को उपलब्ध तथागत का मतलब है दस केम दस गान जैसे हंस आए झील पर और गए ऐसा ही जो आया और गया न कोई चाहे थी कि यहां कुछ कर जाए न कोई चाहे थी कि यहां जो हो रहा है उससे अन्यथा हो जाए जो हुआ हुआ जो नहीं हुआ ऐसा जो आया हंस की तरह पानी पर बने बिंब और मिट गए जापान में तो जेन फकीर कहते हैं कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं मजाक करते हैं गहरी और सिर्फ गहरे फकीर गहरी मजाक कर सकते हैं। कहा करता था जापान का कि बुद्ध कभी हुए नहीं कहा की कहानियां कहते हो और रोज बुद्ध की प्रार्थना करता सुबह मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कहता बुद्धम शरणम गच्छा तो उसके शिष्यों से पकड़ा और कहा कि खूब धोखा दे रहे हैं हम से कहते हैं बुद्ध कभी हुए नहीं और खुद मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं बुद्धम स्वर्णा में तो उस रिंझाइने का इसीलिए तो अगर जरा भी हुए होते तो कभी इनके तो कहता कि हुए नहीं इसीलिए तो इनकी मूर्ति बना के बैठा हु इसी आशा में कि किसी दिन मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां होना और ना होना बराबर हो जाता है जहा हूं या नहीं सब बराबर है जहा जीवन और मृत्यु एक ही अर्थ ले ले जहाँ अस्तित्व और अनस्तित्व समान पर्यायवाची हो जाता है वही इसलिए तो कहता हूं कि बुद्धम शरणम गच्छामी उसका मतलब केवल इतना ही वो कहने लगा रंजाई कि मैं भी तुम्हारे चरणों में आता हूं जिनके कोई चरण नहीं मैं भी तुम्हारी शरण में आता हूँ तुम जो हो ही नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाना चाहता हूँ जो कि तुम कभी हुए ही नहीं हो तुम हो ही नहीं एक शून्य कॉस्मिक अनकॉन्शियस से वो जो ब्रह्म अचेतन है उससे छलांगे साक्षी में हम बाहर के जगत से भीतर आते हैं व्यक्ति अचेतन में प्रवेश हो जाता सजगता से व्यक्ति अचेतन से पार होते समष्टि अचेतन में प्रवेश हो जाता है समष्टि अचेतन में तथाता की साधना शुरू करनी पड़ती है तो ब्रह्म अचेतन में प्रवेश हो जाता और ब्रह्म अचेतन के बाद तो कोई साधना नहीं बसती, तथाता फिर साधना नहीं होती तथाता फिर स्वरूप हो जाता फिर कुछ वो जीवन की अनंतम गहराई में, में अनंत गहराई में उतर जाना है धर्म द्वार है योग उस द्वार पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की विधि है तथाता उस मंदिर में विराजमान देवता है एक आखिरी सवाल और एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई आचार्य श्री आपने कहा है अप्रमाद के प्रसंग में में क्या अंतर है गुरजेव कहते हैं कि जागा हुआ आदमी क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है इसका क्या अर्थ है और क्या जागे हुए आदमी का अहंकार क्रिस्टलाइज होने के बदले विसर्जित नहीं हो जाता है आचार्य श्री सोया हुआ आदमी करता नहीं उस पर भी चीजें होती हैं, लेकिन सोया हुआ आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ सोया हुआ आदमी भी करता नहीं है समझता है कि करता हूं जागा हुआ आदमी भी करता नहीं है लेकिन समझता है कि करता नहीं हूं बस इतना ही फर्क पड़ता है लेकिन जाग हुआ आदमी यह जानता है कि सब होता है मैं करता नहीं हूं सोए हुए और जागे हुए आदमी में करने में फर्क नहीं है जानने में फर्क उनके कृत्य में फर्क नहीं है उनके कर्तृत्व के बोध में फर्क है बुद्ध भी चलते हैं अबुद्ध भी चलते हैं होश से भरा हुआ आदमी भी चलता है गैर होश से भरा हुआ आदमी भी चलता है गैर होश से भरा हुआ आदमी चलता है मैं के केंद्र पर मैं हूं होश से भरा हुआ आदमी चलता है शून्य के केंद्र पर मैं नहीं हूं चलने की क्रिया साथ ही इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जागे हुए आदमी का व्यक्ति मजबूत होता है या समाप्त होता है अहंकार बनता है कि विसर्जित होता है भाषा के भेद हैं और कुछ भेद नहीं गुरजेब जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहता है गुरजेब जिसे व्यक्ति का पैदा होना कहता है उसे ही मैं शून्य का पैदा होना कह रहा हूं जिसे गुरुजी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहता है उसे ही मैं शून्य होना कह रहा हूं असल में शून्य होकर ही व्यक्ति पहली दफा पैदा होता है क्योंकि शून्य होकर ही पहली दफा विराट जीवन का व्यक्तित्व तो से मिलता है शून्य ये भी कहता है कि बूंद सागर हो गई अभी तक कहा थी अब पहली दफा हुई है अभी तक बूंदी थी क्या था कुछ भी तो ना था अब सागर हो गई ये दोनों बातें कही जा सकती है कोई कह सकता है बूंद खो गई अब नहीं है शून्य हो गई कोई कह सकता है बूंद सागर हो गई अब है पहले क्या थी ना कुछ थी अब पहली दफा हुई है ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बोलने के फर्क है गुरजेफ जंग कहते हैं इंडिविजुएशन क्रिस्टलाइजेशन व्यक्ति पहली दफा हुआ है ये उसी अर्थ में कहते हैं वो जैसे बूंद सागर हो गई महावीर भी कहते हैं आत्मा वो गुरजेफ के साथ उनकी भाषा का मेल शंकर कहते हैं ब्रह्म उनकी भी गुरुजेब की भाषा रहेंगे नहीं रह गई अब छोड़ो बातचीत वो कहेंगे कि तुम ये भी कहते हो कि बूंद सागर हो गई तो फिर भी तो बड़ी बूंद ही बना रहे हो सागर भी बड़ी बूंद है उसकी भी सीमा तो होगी ही कितना ही बड़ा सागर हो कल्पना करें कितना ही बड़ा सागर हो उसकी सीमा तो होगी तो बुद्ध कहते जब भी तुम विधायक शब्द का उपयोग करोगे तब सीमा बन जाएगी हालांकि आम आदमी के मन में विधायक शब्द जल्दी पकड़ में आता है अगर उससे कहा जाए कि तुम मिट जाओ बस फिर पूछो मत तो वो कहेगा किस लिए जाएं? बनेगा क्या उसे ईश्वर बन जाओगे तब बात समझ में आती है उससे कहो ब्रह्म बन जाओगे तब बात समझ में आती है इसलिए बुद्ध के पैर इस देश में न जम सके इसलिए उपनिषित्त कहते हैं नीति नेती, नेती वो नकारात्मक वक्तव्य है वो कहते हैं Not this, not that, ना ये ना वो अगर तुम कहो ब्रह्म ऐसा है तो यह भी नहीं और तुम कहो ब्रह्म वैसा है तो वो भी नहीं और उपनिष्क दृष्टि से पूछो कि तुम क्या कहते हो वो कहता है नेति नेती, नेती यह भी नहीं वह भी नहीं और आगे मुत पूछो आगे जो बच जाए वही बुद्ध भी नकारात्मक उपयोग करते हैं बुद्ध कहते हैं कुछ इसलिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किया है निर्वाण वो बड़ा अर्थपूर्ण है निर्वाण कहते हैं दिए के बुझ जाने को एक दिया है फूक मार दी बुझ गया तो बुद्ध या वे सारे लोग जिन्हें ठीक ठीक कहना है नकारात्मक ढंग से कहेंगे ऐसा नहीं कि महावीर को पता नहीं और ऐसा नहीं कि शंकर को पता नहीं लेकिन लोग आतुर होते हैं कि बूंद अगर खोने को भी राजी होगी तो सागर के लोभ में राजी होती बूंद अगर खोने को राजी होगी तो तभी राजी होगी जब पता चले कि कोई हर्जा नहीं बूंदी खोएगी ना सागर हो जाएंगे लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर सागर होने के मोह में कोई बूंद सागर में गिरी तो सागर ना हो पाएगी क्योंकि ये लोभ ही उसे बूंद बनाए रखेगा ये लोभ ही उसकी तृष्णा ही उसका व्यक्तित्व चारों तरफ से बांधे सर्जन बूंद समर्पण टोटल सरेंडर कुछ बचता ही नहीं रेखा भी नहीं बसती, हंस उड़ गए और झील पर अब प्रतिबिंब भी नहीं बनता है भू नहीं खो गई दिए की ज्योति बुझ गई और अब अनंत में भी खोजने पर कहीं उसका आकार नहीं मिलता है पर फिर भी आपकी पसंद की बात है अगर मन डरता हो निषेध से तो विदायक शब्दों का प्रयोग करें हिम्मत जैसे जस जैसे बढ़ जाए वैसे वैसे विधायक शब्द को छोड़ते जाएं और एक दिन तो हिम्मत जुटानी चाहिए नहीं मैं कूदने की क्योंकि जो नहीं मैं कूदने को राजी है वही पूर्ण को उपलब्ध होता है जो शून्य होने को राजी है